एन टॉक जीवन सत्य की खोज नंबर वन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 जिंदगी के रहस्यों में से एक बात यह है कि अगर मैं अपनी उंगली उठाऊं और, और वो हो रहा चांद तो मेरी उंगली चांद नहीं हो जाती लेकिन चांद की तरफ इशारा बन सकती उंगली चांद नहीं है लेकिन फिर भी चांद की तरफ इशारा बन सकती है लेकिन कोई अगर मेरी उंगली पकड़ ले और कहे कि मिल गया चांद तो भूल हो जाएगा अंगली चांद नहीं है लेकिन चांद की तरफ इशारा बन सकती है और उनके लिए ही इशारा बन सकती है जो अंगली को छोड़ दे और चांद को देखे अंगली को पकड़ ले तो अंगली इशारा ना बने बाधा बन जाएगी शब्द सत्य नहीं है ना हो सकता है लेकिन शब्द इशारा बन सकता है लेकिन उन लोगों के लिए जो शब्द को पकड़ना ले जो शब्द को पकड़ने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 और उस तरफ आंख उठ जाए जिस तरफ शब्द इंगित करते हैं और जिस तरफ शब्द इंगित करते हैं वो बहुत दूर है शब्द पृथ्वी के हैं और जिस तरफ इशारा करते हो वो आकाश में है फासला बहुत है शब्द और सत्य के बीच बहुत फासला है लेकिन कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है और गीता के शब्दों को कंठस्थ कर लेता है और सोचता है मिल गया धर्म जान लिया धर्म कोई आदमी कुरान पढ़ता है और आए कंठस्थ कर लेता है और सोचता है जान लिया सत्य सब शास्त्र हमारे हाथों में आके सत्य और हमारे बीच दीवार बन गए सब महापुरुष पकड़ लिए जाने के कारण इशारा नहीं रहे पत्थर बन गए और ऐसी हालत हो गई है कि जिनसे हमने यात्रा की होती उन्हें हमने रुकावट बना लिया बुद्ध कहते थे कुछ मित्र एक बार नदी पार किए एक नाव में बैठकर, फिर जब वे नदी पार कर गए अपने सिरों पर उठा लिया और बाजार में चले लोगों से पूछने लगे ये क्या कर रहे हो हमने कभी लोगों को सिर पर नाव उठाए नहीं देखा तो उन लोगों ने कहा इस नाव के द्वारा हम नदी पार हुए अब हम नदी के प्रति इतने कृतज्ञ नहीं हो सकते हैं कि उसे नदी में ही छोड़ हो को हम नाव ना और फिर छोड़ देने के लिए और जो पागल नाव को सिर पर लेकर घूमेगा उससे तो अच्छा था कि वो नदी ही पार ना करता तुमसे तुम नाव की झंझट से तो बचता शास्त्र और शब्द भी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 मुसलमान का क्या मतलब है मुसलमान का मतलब है किन्हीं दूसरे शास्त्रों को किन्हीं दूसरे इशारों को उसने अपने सिर पर रख लिया है और वो कहता है यही सत्य तो सारी दुनिया में सारे लोग शास्त्रों को सिर पर लिए हुए खड़े अन्यथा आदमी आदमी है ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान हिंदू और मुसलमान बनाने वाला शास्त्र है हिंदू और मुसलमान के बीच फासला क्या है शब्दों का फासला है उसने एक तरह के शब्द सीखे मैंने दूसरे तरह के शब्द सीखे तो मैं हिंदू वो मुसलमान है तीसरा आदमी ईसाई है फर्क क्या है तीन आदमियों के बीच तीन तरह के शब्दों की परंपराओं के अतिरिक्त और कोई फर्क नहीं एक आदमी ने अल्लाह सीखा है तो वो मुसलमान है एक ने राम सीखा है तो हिंदू ने फर्क क्या है दोनों के बीच दो शब्दों का और अल्लाह भी एक इशारा है और राम भी एक इशारा है मजे की बात ये है और जिसकी तरफ इशारा है वो ना अल्लाह है ना राम मोहम्मद भी एक अंगली बता के कहता है वो रहा सब उंगली को जिन्होंने पकड़ लिया है वो मुसलमान कृष्ण भी उंगली उठा के कहता है वो राष इसकी उंगली को जिन्ने पकड़ लिया है वो हिंदू और जिस तरफ ये उंगलियां उठती हैं उंगलियां हजार हो सकती हैं चांद एक है लेकिन फिर उंगलियों को पकड़ने वाले लोग लड़ते दुनिया में सिर्फ आदमी है न कोई हिंदू ना कोई मुसलमान शास्त्रों का फैसला और शास्त्र इशारे शास्त्र पकड़ने के लिए नहीं छोड़ देने के लिए है नाव सिर्फ ढोने के लिए नहीं यात्रा में सहयोगी बनने के लिए सब शब्द सहयोगी की तरह शुरू होते रहते और दुश्मन की तरह छाती पर बैठ जाते कोई सोचे कि हमारे बीच शब्दों के अतिरिक्त और कोई फासला है दुनिया में जितने झगड़े हैं शब्दों के अतिरिक्त झगड़े का और कोई कारण है जितनी आइडियोलॉजी है ये क्या है आइडियोलॉजी हज़ारों हो सकते हैं करोड़ हो सकती एक एक आदमी की एक एक आइडियोलॉजी हो सकती हैं। जितने आदमी है, उतने विचार हो सकते हैं, लेकिन सत्य तो एक है। सत्य का जो है लेकिन जो है दैट विच इज उसको अगर जानना है तो मुझे सारे शब्द छोड़ देने पड़ेगा तो उसमें बिना शब्दों को छोड़कर कभी नहीं जान सकते सत्य को जानने की दिशा में पहला जो बड़ा काम है वो शब्दों को शास्त्रों को संप्रदायों को सिद्धांतों को छोड़ देना है। जो इन जितनी जोर से पकड़ेगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा उसे जानना जो है। सत्य की इसलिए कोई परिभाषा नहीं हो सकती क्योंकि सभी परिभाषाएं शब्दों में होती हैं। हम नहीं होंगे तो भी सत्य होगा पृथ्वी पर मनुष्य नहीं था तो भी सत्य था शब्द नहीं था लेकिन तब सत्य था कल ये हो सकता है कि सारे मनुष्य खो जाएं ना हो तो भी सत्य होगा चांद था जब इशारे करने वाले नहीं थे तब भी और इशारे करने वाले नहीं रह जाएंगे तो भी चांद होगा इशारों से चांद के होने का कोई भी अनिवार्य संबंध नहीं हाँ चांद ना हो तो इशारे नहीं किए जा सकते लेकिन इशारे ना हो तो चांद हो सकता है सत्य था सत्य है सत्य रहेगा हम हो ना हो इससे कोई भेद नहीं पड़ता जो है वो हमारे शब्दों से रूपांतरित नहीं होता है लेकिन हम अपने शब्दों के चश्मे से ही उसे देखना चाहते हैं तब कठिनाई शुरू हो है। हम सदा अपनी दृष्टि से देखना चाहते हैं और तब हमारी दृष्टि सत्य को वैसा नहीं दिखने देती जैसा वो है वैसा बना देती है जैसा हम देखना चाहते हैं है हमारे ख्याल में नहीं है कि जब तक हमारी कोई दृष्टि और दृष्टि का मतलब हमारे सीखे हुए सब दृष्टि का और कोई मतलब नहीं दृष्टि का मतलब है हमारे सीखे हुए शब्द हमारा सीखा हुआ ज्ञान वो जो हमने जान लिया जो हमने सुन लिया है जो हमने कर लिया है वो हमारी दृष्टि को बनाता है। उस दृष्टि के माध्यम से जब हम देखने चलते हैं, तो सत्य सत्य नहीं रह जाता बीच में पर्दा है और वो पर्दा वितरित करता है एक गायक खरीद लाया लेकिन गायक ही एक समझा तो गरीब आदमी के बड़े दोनों से इच्छा थी कि वो गायक खरीदे और बहुत बहुत बढ़िया गाय गाय मुश्किल से उसे करके लेकिन पता नहीं था कि राजा के घर की उस गरीब के घर गर का सूखा घुसा सूखा घास खाने से इनकार कर दिया वो तो हरी घास खाने की आदि थी वो कीमती घास खाने की आदि थी वो गरीब बहुत परेशान हुआ बहुत मनाया समझाया कहा माता पर जोड़े। लेकिन के गया। था जानकार। कहा पूखा मेरे पास। हरी मैं कहां से ला सकता हूँ बेमौसम राजा की की के घर की गाय ले कर मुश्किल में पड़ गया दो दिन से भूखी खड़ी है उस बूढ़े आदमी ने कहा तू बाजार जा और एक हरे धन का चश्मा खरीदला और चश्मा गाय की आंख पे चढ़ा चीजें हरी हो या न हो हरी दिख सकती गाय को तो क्या पता चलेगा कि घास हरी है या नहीं सवाल गाय को हरी दिखनी चाहिए बात खत्म नहीं। वो हरी बाद में एक चश्मा खरीद लाया उसको गाय के आंख पे चश्मा लगा दिया गाय वो सूखे घास को खाने लगी क्योंकि घास अब हरा दिख नहीं पड़ रहा हम सारे लोग भी चश्मे चढ़ाए हुए हैं और चीजों को वैसा देख रहे हैं जैसी वो नहीं जरा सा चश्मा बदलने और चीजें दूसरी दिखाई पड़ने लगती लेकिन एक बात ध्यान रहे जब तक चश्मा है तब तक चीजें वैसी नहीं दिखाई पड़ सकती हैं जैसी वो है क्योंकि तो चश्मा कुछ ना कुछ करेगा और सब चश्मे रंगीन सब चश्मे रंगीन है क्योंकि तो नहीं नहीं व्यक्तियों किनी परंपराओं के द्वारा निर्मित हुए परंपराएं रंग देती हैं जब एक आदमी कहता है मैं भारतीय तो वो ये कहता है कि मैं खास तरह के देखने का मेरा ढंग जो और दूसरों का नहीं चीन के रहने वाले का नहीं है जापान के रहने वाले का नहीं मैं भारतीय हूँ मेरा एक खास तरह के देखने का ढंग भारतीय होने का क्या मतलब है जब एक आदमी कहता है हिंदू ईसाई बौद्ध तो वो ये कहता है किस रंग है चीजों को देखने का बहुत उस परंपरा के चश्मे से देखता हूँ चीजों को जब एक आदमी नहीं करता इस्लाम तो वो कहता है मैं इस्लाम के चश्मे से देखता हूं चीजों लेकिन कोई आदमी चीजों को देखने को राजी नहीं है चश्मों को कुछ करने को राजी तो फिर सत्य को कभी भी नहीं जान सकता <laughs> इस्लाम से जो देखा जाएगा वो वही होगा जो इस्लाम से देखा जा सकता है वो होगा जो है जब तक हम चश्मों पर जोर देते हैं दृष्टियों पर जोर देते हैं सिद्धांतों पर जोर देते हैं परंपराओं पर जोर देते हैं तब तक, तक हमारी सत्य की खोज शुरू नहीं हुई है तब तक हम ये कहते हैं सत्य को ऐसे होना चाहिए यह हम पहले तय करते हैं सत्य को बिना जाने ये हम पहले तय करते हैं कि सत्य को कैसा होना चाहिए और उस तय करके फिर हम सत्य पास जाते हैं सत्य वैसा ही हो जाता है क्योंकि हमारा चश्मा जिस रंग का है वैसा हमें दिखाई पड़ेगा इसलिए दुनिया में कोई 300 धर्म है और 300 ही धर्म के मानने वालों को सत्य वैसा दिखाई पड़ता है जैसा उनकी किताब में लिखा दिखाई पड़ेगा ही इसमें सत्य का कोई कसूर नहीं है इसमें अपने आप को चढ़े हुआ चश्मा है जो आदमिया हरे रंग का चश्मा लगा के खड़ा होगा उसको सारी चीजें हरी दिखाई पड़ेंगी वो कहेगा कि मुझे दिखाई पड़ रही है इसलिए मैं कैसे कहूं कि असत्य है सत्य है मुझे दिखाई पड़ रहा है वही सत्य है इसलिए ध्यान जो ये कहता है जो मुझे दिखाई पड़ता है वही सत्य की है और सत्य उसे दिखाई पड़ सकता है जो अपनी दृष्टि को छोड़ने को राजीव जो कहता है जो मुझे दिखाई पड़ता है वो नहीं जो है उसकी मुझे फिक्र है तो सत्य की खोज की पहली शर्त है अपनी दृष्टि को छोड़ने की सामर्थ अपने सीखे हुए शब्दों को छोड़ने की हिम्मत अपने शास्त्र को अपने पंथ को अपने संप्रदाय को एक तरफ हटाने की सहमत जो आदमी तैयार हो जाता है वो आदमी सीधा देख सकता है कि क्या है हम सीधे कभी नहीं देखते हमारा देखना सब बंधा हुआ देखना है। पत्थर रखा हुआ है एक बच्चे को बचपन से सिखाया गया है ये भगवान दूसरे बच्चे को बचपन से सिखाया गया है कि ये, ये भगवान नहीं है ये पाप है इसको भगवान मानना ये दोनों बच्चे उस पत्थर के सामने खड़े निकलते हैं एक हाथ जोड़कर नमस्कार करता है दूसरा मौका दीद उस पत्थर को लात मार के तोड़ डालना चाहता है ये दोनों ही उस पत्थर को देख रहे जो है एक देख रहा है भगवान जो उसने सीखा है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 और नहीं ही वो पाठ है कि तोड़ा जाए न वो पूजने योग्य न तोड़ने योग्य सोचा कि पूजा करने वाला और तोड़ने वाला दोनों पत्थर नहीं देखते, दोनों कुछ और देख रहे मूर्ति भंजक और मूर्ति पूजक दोनों ही पत्थर नहीं देखते एक मूर्ति देखता है भगवान की दूसरा मूर्ति देखता है शतांकी की तोड़ देने योग है मिटा देने से पूर्ण होगा एक को पूजने से पूर्ण होता लेकिन बेचारे पत्थर को कोई भी नहीं देखता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 हम तो जो देखने के लिए तैयार किए गए हैं वही देखते उन्नीस सौ में हिमालय की तराई में नील गाय नाम का जानवर होता उसने खेतों में बहुत उत्पाद कर रखा बहुत नुकसान कर रहा उसकी संख्या बहुत बढ़ गई तो संसद में सवाल उठा कि नील गाय को गोली मारनी जरूरी हो गई लेकिन गाय शब्द उसमें जुड़ा है उसको गोली कैसे मारी जाए तो संसद में एक समझदार आदमी ने कहा कि इस बात को था ये पहले। उसका नाम नील घोड़ा कर दीजिए फिर गोली आसान हो जाएगा संसद ने तय किया कि उसका नाम नील गाय नहीं नील घोड़ा है और इसके बाद उसको गोली मारी गई धड़ाधड़ नील गाय मारी गई लेकिन किसी हिंदू ने ऐसा नहीं उठाया क्योंकि नील घोड़े के मरने से हिंदू को क्या मतलब नीलगाय मरती तो झगड़ा होता क्योंकि वो तो जो गाय का चश्मा था वो दिक्कत ला देता वो खड़ी कर देता फौरन झंझट लेकिन कोई झंझट नहीं बड़े जरा वो नील गाय जो थी वही है, चाहे नील घोड़ा को, चाहे नील गाय उसे पता भी नहीं चला होगा कि संसद में हमारा नाम बदल के मरने की तैयारी कर रही है, उसको कोई पता नहीं चला होगा कि आदमी कैसे खेल खेलता है लेकिन उसी गाँव में अगर वो नील गाय होती तो झगड़ा खड़ा होता नील घोड़ा हो तो झगड़ा खड़ा नहीं होगा क्योंकि हम उसे तो देखते ही नहीं जो है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 अपने प्रतीक से मतलब है उस आदमी को कोई नहीं देख रहा जो वहां खड़ा है उस आदमी से किसी का कोई संबंध नहीं है अपना इमेज हम आदमी पर आरोपित करते हैं और उसके माध्यम से देखते हैं। हम कभी भी सत्य को नहीं जान सकते हैं जो आदमी एक प्रतिमा के माध्यम से जीवन को देखता है वो सत्य को कभी नहीं जाने। सकते अगर किसी आदमी ने कह दिया कि मैं ये आदमी मुसलमान है बस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 लेकिन जैसे हमने कह दिया मुसलमान इंडिविजुअल खत्म हो गया व्यक्ति क्या एक टाइप एक इमेज खड़ा हो गया कि मुसलमान यानी क्या और मुसलमान यानी क्या जो आपने सीखा है मुसलमान के बाबत वो और अब ये आदमी आपको वैसा ही दिखाई पड़ेगा वैसा ही दिखाई पड़ेगा और इस आदमी के साथ आप जो व्यवहार करेंगे वो इस आदमी के साथ नहीं है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 एक आदमी गेरुआ अवस्थ पहले खड़ा होगा आप फौरन झुक के उसके पैर छू लेंगे यही आदमी गेरु अवस्थ पहने खड़ा है और आप भूल के पैर छूने वाले नहीं आपने किसके पैर छुए गु अवस्थ के, के प्रति एक धारणा है उस धारणा के आप पैर छू रहे आदमियों से किसी को कोई मतलब नहीं है ठक्कर बापा के जीवन में पकता था कि अहमदाबाद आ रहे हैं किसी मीटिंग में बोलने के लिए एक फर्स्ट क्लास के डब्बे में चढ़े हुए एक आदमी पूरे डब्बे में भीड़ भारी और एक आदमी पूरी बेंच पर कब्जा जमाए जमाया पढ़ रहा है उसे कहा कि मेरे भाई मैं बूढ़ा आदमी हूं तो मुझे थोड़ा बैठे चुपरा बात मत करने बैठे मैंने दूसरे डब्बे में चले जाओ उसने लौट के भी नहीं देखा कि कौन है अखबार पढ़ रहा है बगल में बैठे हुए आदमी से थोड़ी देर में कहता है ठक्कर बाबा का भाषण है अहमदाबाद में बड़ा अच्छा आदमी है बड़ा अद्भुत आदमी इसका सुनने मुझे भी जाना है तुम भी चलोगे और ठक्कर बापा पीछे खड़े है जिनसे गुड्ढे बतला चुपचाप खड़ा था ये किस ठक्कर बाबा से मिलने की बात कर रहा है किस ठक्कर बापा को देखने जा और ये जाएगा पैर भी सकता और बड़ा प्रभावित होकर लौटेगा कि गजब का आदमी और वह आदमी बगल में खड़ा था जिसको बैठने भी नहीं दे रहा था जो है उसकी तरफ हमारी कोई नजर नहीं हमारी नजर वहां अटकी है जो हमने सोच रखा है हम सब अपने चश्मों से बंधे हुए लोग जिंदगी के सब पहलुओं पर हमारे चश्मे महत्वपूर्ण है सत्य महत्वपूर्ण नहीं और ध्यान रहे जिसके लिए चश्मा महत्वपूर्ण है वो सत्य को कभी भी नहीं जान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 लेकिन ये दूसरा आदमी ये दूसरा हिंदू है दूसरा ईसाई है दूसरा जैन है ये वही आदमी नहीं इसका मतलब ये है कि कल जो आपने सीखा था उसको बीच में मत लाइए उसको हटाइए क्योंकि बिल्कुल दूसरा आदमी है इससे उस आदमी का कोई संबंध नहीं जिसको आपने कल जाना उससे इसके बाबत कोई नतीजा नहीं लिया जा बड़ी कठिन है दुनिया दूसरा था वो आदमी यह तो ठीक है मैं आपसे कल मिला था आज मिल रहा हूँ आज मैं दूसरा आदमी हूं भाई नहीं 24 घंटे में बहुत कुछ बदल गया है धंधा बहुत बह गई बुद्ध के पास एक आदमी आया और उसने उनके ऊपर थूक दिया बहुत गुस्से में था बुद्ध ने अपने चादर से थूक पहुंच लिया और उस आदमी से कहा कुछ और कहना है बुद्ध के पास बैठे विक्षुओं को तो आग लग उन्होंने कहा पागल हो गए वह आदमी थूक रहा है और आप उससे पूछ रहे हैं और कुछ कहना बुद्ध ने कहा कि जहां तक मैं समझता हूँ आदमी कुछ कहना चाहता है लेकिन इतने तीव्र भाव है इसके कि शब्दों से नहीं कह पाता है इसलिए थूक कहता मैं समझ गया हूं इसकी बात इस आदमी को देखो इस आदमी इतने जोर से भरा हुआ है किसी बात से कि बेचारा शब्दों से नहीं कह सकता है इसलिए थूक कर कह रहा मैं इसे देख रहा हूं अब यह आदमी जैसे बिना चश्मे के देख रहा है जैसे सीधा देख है लेकिन बुद्ध का शिष्य आनंद बोला कि हमारे बर्दाश्त के बाहर वो आदमी तो हैरान हो गया जिसने थूका वो तो चला गया रात भर सो नहीं सका दूसरे दिन क्षमा मांगने आया तो उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए रोने लगा आंसू तक लगा बुद्ध ने कहा देखो देखो ये वो आदमी जिस पर तुम कल नाराज हुए गंगा में कितना पानी बह गया कभी फूक नहीं आया था आज ये पैर पकड़ के आंसू सुगरा और मैं तुमसे कहता हूं आनंद आज भी इसका मन इतने भाव से भरा है कि कह नहीं पा रहा है ये कुछ कहना चाहता आंसू सुटकता वो आदमी कहने लगा मुझे माफ कर दे, दुग्ने का पागल किसको कौन माफ करे 24 घंटे में मैं भी बदल गया तू भी बदल गया वो दोनों घटनाएं जा चुकी हैं वो कोई भी नहीं है इस दुनिया में कौन किसको माफ करे अब मैं वो नहीं हूं जो चौबीस घंटे पहले तू आया था तब था अगर मैं अब भी वही हूं तो मैं मरा हुआ आदमी हूं सिर्फ मरा हुआ नहीं बदलता है जिंदा तो बदल जाता है जिंदगी का मतलब है बदल जाना जिंदगी का मतलब है परिवर्तन और तू भी अब वही नहीं है सोच लौट कर देख तू अब दो कहां है जो थूक गया था मेरे ऊपर तू बिल्कुल दूसरा आदमी इसलिए छोड़ो वो दोनों अब नहीं है वो जा चुके पानी पे खींची हुई लकीरों की तरह मिट गए मैं तुझे देखू तू मुझे देख ज्यादा उचित है उन, उनको जो नहीं रहे बीच में लाने की कोई भी जरूरत नहीं लेकिन वो आदमी कहता है नहीं मुझे माफ कर दो तो बुद्ध अपने कभी रुका हुआ है। ये मुझे नहीं देख रहा ये चौबीस घंटे पहले उस आदमी को देख रहा है जिसके ऊपर थूक गया ये अपने को भी नहीं जान रहा जो ये अभी है ये अपने को वही जान रहा है चौबीस घंटे पहले जब थूक गया ये दूसरा आदमी हो गया तुझे मैं कैसे माफ करूं तू वो है ही नहीं जो थ गया क्योंकि थूक जो गया था वो रो नहीं सकता वो आंसू नहीं बहा सकता वो पैर नहीं पकड़ सकता जिसने क्रोध किया था वही क्षमा मांगने नहीं आया है क्योंकि क्षमा मांगने का व्यक्तित्व ही दूसरा है क्रोध का व्यक्तित्व ही दूसरा है। एक आदमी और दो आदमी में तो भेद है ही एक आदमी में भी एक क्षण के बाद भेद है लेकिन हम हमेशा वही देखते जो हमने कल देखा जो हमने परसों देखा जो बीत गया वो चश्म हमारी आंखों पर लग जाता है हम उसी से जिंदगी को देखते चले जाते हैं। आप जिस पत्नी को विवाह करके ले आए थे 20 साल पहले या जो पत्नी 20 साल पहले आपको पति बनाकर ले आई थी शायद ही आपने 20 साल में उसे गौर से देखा कि वो औरत अब कहा है जो आप लाए थे वो आदमी अब कहां है जो आप लाए थे वो सब बह गए लेकिन धारणा वही रुकी चीजें वही अटकी है। और हम उसी से तोड़ रहे हैं और उसी के पास जीरे वो सब जा चुका है सिवाय स्मृति के और कहीं भी नहीं रह गया रोज सब बदन जाता है रोज सब बदन जाता है कोई भी ठहरा हुआ नहीं जिंदगी एक बहाव है सत्य को वे जान सकते हैं जो बहाव के साथ खड़े हो जाते हैं और पिछली दृष्टि को बह जाने देते हैं रुकने नहीं देते लेकिन हमारी सारी दृष्टियां अटकी हैं जीवन के सत्य को जानने के लिए इतना निर्मल होने की जरूरत इतना इनोसेंट जैसे दर्पण आपने फर्क देखा है फोटोग्राफ और दर्पण में कुछ फर्क दिखता है फोटोग्राफ पकड़ लेता है जो भी उसे दिखाई पड़ता है फिर उसे छोड़ता नहीं फोटोग्राफ की दृष्टि होती है इमेज होता है फोटोग्राफ बहुत सेंसिटिव है जो चीज दिख देंगी उसको एकदम पकड़ लेता है फिर उसको छोड़ता नहीं फिर वो उसको पकड़े जीता है फिर जिंदगी भर वो अब उसी को पकड़े रहेगा बहुत चित्र निकलेंगे फिर इसके सामने से सूरज उगेंगे और चांद निकलेगा और पक्षी उड़ेंगे लेकिन नहीं अब वो नहीं पकड़ेगा उसने जो पकड़ लिया वो पकड़ लिया इसलिए फोटोग्राफ मर जाता है दर्पण मरता नहीं वो भी देखता है फोटोग्राफ से भी ज्यादा साफ देखता है लेकिन पकड़ता नहीं चित्र सामने से बीत जाते हैं दर्पण खाली हो जाते हैं फिर नए चित्र आते हैं उनको देखता है फिर दर्पण खाली हो जाता है। दर्पण रोज खाली हो जाता है प्रतिपल खाली हो जाता है इसलिए रोज फिर से पकड़ने के लिए ताजा हो जाता है। दर्पण रोज दर्शन करता है क्योंकि दर्पण दृष्टि नहीं बांधता, दर्पण पकड़ नहीं लेता हम सब फोटोग्राफ जैसे लोग है हमारा जो माइंड है वो जो पकड़ लेता है तो पकड़ ही लेता है फिर उससे छूटता नहीं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 तो हाथ में जंजीरें नहीं डाली गई दीप पर कैद कर दिया दीप के बाहर कहीं जा नहीं सकता था दीप पर पहरा था पूरे पर लेकिन दीप के भीतर घूम सकता था फिर सकता था जो भी करना हो कर सकता संगी साथ दिए थे डॉक्टर दिया था सब इंतजाम किया था दूसरे दिन ही सुबह आज रात बंद किया गया दूसरे दिन सुबह अपने डॉक्टर को साथ लिए घूमने निकला नेपोलियन एक छोटी सी पगडंडी पर घास वाली औरत घास का गठर लिए चली आती रास्ता खतरा है डॉक्टर चिल्ला के कहताओ घर हट जाए वहां से देखते नहीं कौन आ रहा है सिकंदर वो नेपोलियन नेपोलियन डॉक्टर को कहता है पागल तू कल के नेपोलियन का ख्याल कर रहा है अब अब नेपोलियन को देख के कोई भी नहीं हटेगा हटने की कोई जरूरत भी नहीं वो वक्त गया जब मैं पहाड़ को कहता कि हट जाओ तो पहाड़ हट जाता अब हमें हट जाना चाहिए नेपोलियन पगडंडी से उतर के नीचे खड़ा हो जाता है। वो डॉक्टर कहता है क्या कहते हो तुम क्योंकि तो डॉक्टर को पता नहीं सब कुछ बदल गया है। लेकिन नेपोलियन का माइंड ज्यादा मिरर लाइफ -like मालूम था वो कहता है वो बात भी अब घास वाली के लिए मुझे हट जाना चाहिए वो वक्त गया जब मैं सम्राटों को कहता कि हट जाओ ये दिमाग ये चित्र की बात जिससे पीछे सब कुछ गया अब नहीं है कुछ अब हम चीजों को फिर सीधा साफ देख सकते हैं सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं रखी है और आप चले जाएंगे और देख लेंगे इस गुरु में मत पड़ना सत्य है पूरे जीवन का सतत अनुभव सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं हम गए उठाया पर्दा और दर्शन कर लिया सत्य का सत्यकार्थ पूरे जीवन का सार संचय सत्यकार्थ है पूरे जीवन की अनुभूति की उपलब्धि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 सुकरात मरने के करीब था उसको जहर दिया जा रहा है अब जिस आदमी को जहर मिल रहा है अगर आपको जहर मिल रहा होता तो आप क्या सोचते क्या करते आप पड़े हुए हो खाट पर और जहर तैयार किया जा रहा है बस आधी घड़ी में जहर आपको दे दिया जाएगा आप क्या सोचते उसको सोचते बचपन की सोचते जवानी की सोचते मित्रों की सोचते उस सबकी जो था और घबराते कि सब छूट जाएगा सब छूट जाएगा गया मैं मरा मैं अब जिंदगी हाथ से गई लेकिन सुकरात मित्र रो रहे हैं उसके पास बैठकर उनकी आंखों से आंसू बंद नहीं होते तो सुकरात कहता है किसके लिए रोते हो किसके लिए रोते हो तो वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो सुकरात ने कहा कि जो मैं था जिसके लिए तुम रोते हो वो तो कभी का जा चुका वो अब मरेगा नहीं वो तो मर ही चुका वो तो अब है ही नहीं तुम्हारी जो स्मृतियां हैं मेरे संबंध में वो तो कभी खो चुका है और सुकरात उठ के बाहर जाता है और जहर पीसने वाले से पूछता है कि तुम और तो जहर वाला कहता पागल हो गया मैं तुम्हारी वजह से धीरे धीरे पीस रहा हूं कितना इतना अच्छा आदमी थोड़ी और जी ले तुम क्यों बार बार पूछते हो तुम्हारा मतलब क्या है तो सुखरात कहता है कि मैं तो जानने को आकर हूं कि यह मौत क्या है मैं बिल्कुल तैयार हूं तुम जहर ले आओ मैं इस मौत को जानना चाहता हूं ये मौत क्या है मेरा मन बिल्कुल तैयार है मेरा मन बिल्कुल खाली है मेरे मन में कुछ भी नहीं है जो हो चुका जो जा चुका जो हो रहा है उसको मैं जानना चाहता हूं तुम जल्दी जहर ले आओ मैं जान लू कि यह मौत क्या है अब ऐसा आदमी कभी मर नहीं सकता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 तब आप जब मैं बोल रहा था तब कुछ और सोच रहे थे सोच रहे थे कि आदमी जो बोल रहा है गीता सम्मेलन खाता है कि नहीं यह आदमी जो बोल रहा है हिंदू धर्म के पक्ष में है कि विपक्ष में यह आदमी जो बोल रहा है ये ठीक है कि गलत ये सब आप सोच रहे थे तब आप चुप गए उससे जो मैं बोल रहा था और मैं बोल के यहाँ से गया तो फिर आप सोचेंगे इस आदमी ने ये कहा इस आदमी ने वो कहा इस आदमी तब फिर माइंड पीछे लगा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 उन्हें शास्त्रों के सत्य की जरूरत क्या है इतना विराट जीवन हमें सत्य नहीं दिखा पाता तो किताबें आदमी के हमें सत्य दिखा देंगी। देंगे तो नाथ ने एक संस्मरण लिखा है लिखा है कि पूर्णिमा की रात एक पर, एक में एक बजरे पर एक नाव में एक किताब पढ़ता सौंदर्य शास्त्र पर एस्थेटिक्स पर एक शास्त्र पढ़ता अब देखिए मजा पूरे चांद की रात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 पढ़ रहे हैं सौंदर्य शास्त्र की किताब में कि सौंदर्य क्या है डेफिनेशन क्या है सौंदर्य की और सौंदर्य बरस रहा है बाहर और बुला रहा है कि आओ आओ चिल्ला रहा है लेकिन वो नहीं सुन रहे क्योंकि किताब पढ़ने वाला जिंदगी को कभी नहीं सुनता इधर आंख बड़ाए हुए उस मद्दी से रोशनी में पीली सी रोशनी में धुआं उठती मोमबत्ती में पढ़ रहे हैं सौंदर्य क्या है बजे रात थक गई है आख किताब बंद कर दी है फूक मार के मोमबत्ती बुझा दी रविंद्रनाथ ने लिखा अपनी डायरी में कि दंग रह गया जैसे ही मोमबत्ती बुझी रंदर रंदर से बजरे के द्वार द्वार खिड़की खिड़की से चांद की रोशनी भीतर भर आई नाचने लगी चांद की रोशनी भीतर मैं हैरान हुआ कि मोमबत्ती की रोशनी की वजह से चांद की रोशनी भीतर नहीं आ पाती मोमबत्ती बुझी तो चांद भीतर आ गया जरा जरा से छह से भी रोशनी रोशनी आ गई भीतर। भीतर ने लिखा है कि बाहर आया, क्योंकि वो जो छोटी सी आई थी, उसने छोशनी रविन्दना तो सारे आकाश में मोहन सन्नाटा सारी झील दर्पण बन गई सारी झील पर चांद बिखरा हुआ है सौंदर्य था यहां रघनाथ कहने लगे मैंने अपना सिर ठोक लिया कि मैं पागल एक किताब खोल के मोमबत्ती में पढ़ता था कि सौंदर्य क्या फिर लिखा है कि उस दिन से सौंदर्य की किताब नहीं खोली क्योंकि तो सौंदर्य की किताब खुल गई फिर नहीं पढ़ने गया किताब में कि सौंदर्य कहाँ है क्या है फिर जी लिया सौंदर्य को और देख लिया सौंदर्य को और जान लिया सौंदर्य को फिर नहीं उठाई किताब जो अधूरी रह गई उसे अधूरा छोड़ दिया जिंदगी है सत्य सत्य के किताबों में नहीं सत्य के गुरुओं के पास नहीं सत्य के दुकानों में नहीं और सत्य के लिए मंदिरों मस्जिदों में नहीं सत्य है जिंदगी में जीवन ही सत्य है लेकिन उसे देखने में वे ही समर्थ हो पाते हैं जो किसी भी तरह का चश्मा कोई धारणा कोई कंसेप्ट कोई अतीत की या अदास्त लेके जिंदगी के पास नहीं जाते जो तो जिंदगी के पास ऐसे जाते हैं जैसे कोरा दर्पण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 क्रोध में शांति में अशांति में तनाव में जिंदगी में मृत्यु में जो प्रतिपल दर्पण की तरह गुजरते चले जाते हैं और जीवन की पूरी श्रृंखला को अनुभव करते हैं वे जान लेते हैं कि सत्य क्या है सिवाय इसके कभी कोई सत्य नहीं जाना गया सत्य को जानने का अर्थ है स्वयं को दर्पण की तरह बना लेना और दर्पण की कोई दृष्टि नहीं दर्पण ये नहीं कहता कि ऐसे हो जाओ दर्पण कहता है जैसे हो हम वैसे ही देख लेंगे हम नहीं कोई आग्रह करते दर्पण का कोई आग्रह नहीं है इसलिए मैं कहता हूं सत्याग्रह शब्द बड़ा झूठा शब्द है सत्य का कोई आग्रह नहीं होता अनाग्रह वृत्ति में ही सत्य का अनुभव होता सत्याग्रह शब्द बड़ा गलत शब्द है बड़ा उल्टा शब्द है सत्य का आग्रह सत्य का आग्रह होता ही नहीं जहाँ आग्रह वहां सत्य नहीं होता क्योंकि आग्रह का मतलब है कि मैं कहता हूं ऐसा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 इस दर्पण जैसे चित्त का नाम चित्त है और इस चित्त के द्वार से जो उपलब्ध हो जाता है उसका नाम सत्य प्रत्येक को अपना ही खोजना पड़ता है ये उधार नहीं मिलता ये ट्रांसफरेबल नहीं है ये कमोडिटी ऐसी नहीं है कि कोई किसी को दे दे प्रत्येक को स्वयं ही जानना पड़ता है असत्य दूसरे से मिल सकता है सत्य स्वयं से ही खोजना पड़ता है बल्कि सच तो यह है कि दूसरे से जो मिलता है वो दूसरे से मिलने के कारण असत्य हो जाता है वो उसके पास सत्य रहा हो ये हो सकता है कृष्ण ने जो जाना वो सत्य वो आपको जैसे ही मिलेगा असत्य हो जाएगा वो जो हस्तांतरण है उसकी प्रक्रिया में ही वो हो जाता है इतना सूक्ष्म है इतना तरल है इतना जीवंत है कि देते देते ही मर जाता है दिया नहीं जा सकता सिर्फ लिया जा सकता है खुद व्यक्ति बने दर्पण की तरह तो जान सकता है नहीं तो नहीं जान सकता है ऐसे ही जैसे कि हम किसी अंधे को प्रकाश के बाबत कुछ कहें तो हम कह सकते हैं लेकिन अंधे तक कुछ भी नहीं पहुंचता क्या आपने क्या कहा अंधे की समझ में कुछ भी नहीं आता कि प्रकाश यानी क्या कैसे आ सकता है आख ही देख सकती है अंधी आंख को आंख का अनुभव नहीं समझाया जा सकता तो हम इतना कर सकते हैं कि अंधे की आंख के इलाज का उपाय करें यह तो हो सकता है आंख वाले अंधे के लिए सहयोगी हो सकते इलाज की दिशा में लेकिन प्रकाश का ज्ञान देने की दिशा में सही सहयोगी नहीं हो सकते इसलिए बुद्ध ने एक अद्भुत बात कही बुद्ध ने कहा मैं कोई उपदेशक नहीं हूं एक उपचारक बुद्ध से कोई पूछने आता कि सत्य क्या है तो वो कहते हैं मत पूछो क्योंकि ये तो कहा नहीं जा सकता और कहा भी जाए तो समझा नहीं जा सकता और समझ भी लिया जाए तो हमेशा गलत समझ लिया जाता है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 सुनूंगा लेकिन कोई अर्थ नहीं रखती वो बात। इतनी कठिनाई है अंधे आदमी को जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हम अंधे नहीं अंधे आदमियों को प्रकाश तो बहुत दूर अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ता है अंधेरा देखने के लिए भी आंख चाहिए अंधेरा भी आंख का है अंधे आदमी को अंधेरा भी नहीं देखता आप ये मत सोचना कि अंधे आदमी अंधेरे में रहता है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 तो जब हम सुनते हैं उन लोगों की बातें जो कहते हैं कि परमात्मा असीम है हमें सीमा का ही अनुभव नहीं है असीम का क्या अनुभव होगा वो कहते हैं परमात्मा ज्योतिर्मय है परमात्मा परम चैतन्य है हमें पदार्थ का ही अनुभव नहीं हमें परम चैतन्य का क्या अनुभव होगा वो कहते हैं परमात्मा परम जीवन है हमें मृत्यु का पता नहीं परम जीवन का हमें क्या पता शब्द रह जाते हैं थोथे चली हुई कारतूस जैसे होती कोई जान नहीं बस दिखती है कारतूस वैसे हमारे हाथ में रह जाते हैं शब्दों को लेकर हम लगते जगड़ते रहते हैं और सोचते हैं कुछ निर्णय हो जाएगा कितने ही अंधे आपस में लड़े और तय करें प्रकाश का कोई निर्णय नहीं होता है आंख खुलनी चाहिए और आरल लाइक माइंड एक दर्पण जैसा चित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 टकराहट बिल्कुल स्वाभाविक है आंख वाला आदमी नहीं टकराएगा, नहीं टकराना आंख वाले के लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना अंधे के लिए टकराना सत्य की उपलब्धि जीवन का रूपांतरण है वो जीवन को सत्य कर जाती है और जीवन जब तक सत्य नहीं है तब तक, तक आनंद भी नहीं है असत्य के साथ कोई आनंद नहीं अंधेपन के साथ कोई आनंद नहीं अपन ही दुख है अस्तित्व ही दुख लेकिन क्या करें फिर सत्य की खोज में जीवन की बदलने की बात मैं नहीं करता जीवन को देखने की दृष्टि बदलने की बात है और वो दृष्टि जितनी ताजी साफ पक्षपात रहे दृष्टि मुक्त दृष्टि शास्त्र, शब्द से मुक्त अतीत से मुक्त अभी और यहां जो है से देखने की जितनी निर्मलता हम साथ चले जाए उतनी ही वहां खुलेगी वहां खुलेगी और उसे जान लेंगे जो है जो है उसी का नाम सकते। फिर थोड़ी सी बातें मैंने कही फिर कल और आज कुछ और इसके सामने बातें हो सकेंगी नहीं मेरी बातों से लेकिन समझ में नहीं आ जाएगा मेरी बातें किसी काम की नहीं है बहुत कुछ हाँ, इशारे बन सकती और इशारे छोड़ देने के लिए होते उन्हें पकड़ा कि वो बेकार हो जाते मेरी बातों को इतनी प्रेम और शांति से तो सुना उससे बहुत अनुत हूँ और अंत में सत्य नहीं चल बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम जीव